व्यवस्था राज्य तल की व्यवस्था होती उसके है उसके प्रारंभिक तैयारियां कैसे होती है अवधपुरी अतिरुचि रि बनाई देवन सुमन बृष्टि लाई राम का सेवक बुलाई प्रथम सखन अन वा पबू जाए सुनत बचन जाता जन धाये सुक्रीवादि तुरतन वाये कुनिकरुणानिद भरत तारे निज कर राम जटा निर्वारे अनुवाये प्रभु तीनु भाई भगत बछल कृपाल रघुराई भरत भाग्य प्रभु कोमलताई शेष कोट्य सत सकन गाये निज जटाराम बिपराए अनुशासन मा विनाए कर मज्जन प्रभुभूषण साजे अंग नंग देख लाजे सासन सादर जानकी मज्जन तुरत कराए दिव्य वसन पर परभूषण सजे तनाए राम बाम दिशोभते रारूप गुण खानी देख मातु सद हर्षि जन्म सुफल निज जानी के गके अवसर ब्रह्मा शिव मुनि बृंद चढ़ी विमाने आए सब सुरदेखन सुगत सियाचंद्र की जय पवन सुधनुमानी सुंदी कवराज की तैयारी तो हो गयी सब सामग्री आ गई और नगर की सज्ञिया तो कहते अवधपुरी अति रुचिर बनाई अयोध्या जय खूब सुंदर से जाएगी भगवान तो का दा अंतर आजाद विशुल्क उतरा तो इसलिए अयोध्या बनेंगे था तो चली रही है और उसमें अयोध्या के मन अयोध्या सजीव के तत्पर अयोध्या और वहाँ भगवान राम का आध्या जिसे नगरी सजाई जा रही है लेकिन ये भी मालूम है कि अयोध्या के माने क्या है सजीव के माने क्या है भगवान के राज्य वो भी इसमारण रखना गुरु खड़े जहाँ पर समस्त सदभाव सात्विक भाव विद्यमान है वो अयोध्या है वहां पर कहीं काम विकार तो नहीं निशा देश धरण का भाव कभी कोई नहीं ऐसी ये नगरी शुद्ध नगरी वो है अपना हृदय समय शुद्ध सजा हुआ है जिस समय शब्द हरसे भाव अने भावी दैवी संपत्ति विराजमान सब <ंगे> सदवृत्तियाँ हैं दया क्षमा उदारता प्रेम करुणा सद्भाव सहनशीलता इत्यादि समस्त गुणधारित प्रदान है ऐसी ऐसा करे और वहां पर भगवान राम का राजा विशिष्ट होता है तो भगवान ऐसे हृदय में प्रगट होते जब तक की हृदय शुद्ध पवित्र शांत अनुकूल नहीं बनता तब तक भगवान हृदय में होते हुए हमें प्रगट है और नदय के सिंशासन पर बैठा तो तो वहाँ अगर निशात्रों के पास है तो मैं भगवान के वहां जाता हूँ इसलिए भगवान सजय हों तो अयोध्या ऐसी सजी सदन वाप्या की सजावट तो गजावध प्रियतर बनाई और देवन सबन तो दृष्टि दे कर लाई और देवता बसा कर देवता तो समय समय पर आकाश में फूलों की बचा करते रहते हैं अपनी प्रसन्नता सूचित करते रहते हैं उनकी फूलों की बचा होती देवताओं का जो कार्य था वो सब सम्पन्न हो गया जो शासक मारे गए जिनके कारण देवता दुखी थे वो सब मारे गए इसलिए शासक है उसको तो देवता तो लोग बहुत पसंद है स्वयं पसंद नहीं है उनका उनके लिए कोई बाधा नहीं है इसलिए सुखी और अयोध्या की सुंदरता देख करके अन्य लोगों के अयोध्या में जितने लोग हैं उनको सबके प्रसन्न देख करके लिए कर सके राम कहा से वतन बुलाई अभी तक ये सब तैयारी हो रही है अयोध्या सक रही है और सब सामग्री आ रही है इधर भगवान राम ने क्या किया सरकारी यहाँ ऐसी राष्ट्रीय सरकार जो कार्यक्रम प्रारंभ होता है तो एक तो सामग्री खत्ती करने ऐसी होता है और दूसरे भगवान राम की से क्या प्रारंभ होता है तो राम कहा सेवक बुलायी भगवान ने अपने सेवकों को बुलायी से सेवको मैंने राजभवन की जो पुराने सेवक उन सबको तो बुलाया और कहा की प्रथम सतन अनुभव जायी और उन सेवको ऐसी कहा की हमारी जो सखा हमारे साथ आए है साथ मान से इन सबको जाकर के तुम कैलेश मान तो यहाँ शिकायत कर इतना सारे भगवान स्वयं अपनी ओर से बचते जब वो सब लोग आए हैं इतने दिनों की युद्ध करती कराते थका और इतनी यात्रा पूरी करके आए हैं स्नान कर तो सेवक लोग स्नान कराते हैं तो पानी लाकर करके उनको देते हैं तो क्या लगाने की व्यवस्था करते हैं, और जिस सामग्री जिसको स्नान करने के लिए जो है तो सुनत अब जनक जहाँ कहा जनत आए अब उनके साथ में बहुत से लोग आए थे हनुमान जी क्या सब सुग्री विषय होता है तो ये सब सेवक लोग भी बहुत है वहाँ वो सभी लोग तमाम तो सेवक लोग सबको स्नान कराने के लिए सबकी व्यवस्था करेंगे शुभरी वादि तुरंत के अनुराय शुभ्या स्नान कर स्नान करेंगे और भी सबका स्नान होगा लेकिन सबसे पहले भगवान ने तुम सबको स्नान करवा तब अपने स्नान करमानंदे उसके बाद फिर भगवान ने भरत को बुलाया अंकारी मैंने अहंकार दीवन बुलाया उनके परच। पास उनके पास हई जब उनके पास आए, तो राम जटा जरूर जब भगवान ने अपने हाथ से भरत जी की जटाएं साफ की जटा बनी हुई थी सब अलग अलग किया साफ किया धोया जो कहें उनकी ठेकी अब जटा जाये इसलिए जटाएं अब समाप्त होने साथ इसलिए भगवान ने अपने हाथ से भरत की सब को भी स्नान करा दिया तो तीनों भाई जताए तो सभी देखिए लक्ष्मण जी की भी थी, थी। शत्रुघन के भी थी सभी उसकी सब जताधारी भगवान राम का तप करते रहे उनके साथ में सभी तप करते रहे सभी तपस्वी बने रहे तब तो भगवान ने तीनों भाइयों की जगह जताए खुली और उनको सबके साथ वैसे तो जब भगवान राम वन में जाने लगे थे उसी समय वहीं पर अयोध्या में ही वनवासी देश धारण करना चाहिए था जैसे वनवासी वस्तम वहां धारण किए एक लाल को दे दिए कल कर इत्यादि दे दिए तो सब भगवान नेताजी कक्ष्मण के कैसे और चले जटाय सभी बना लेते हैं लेकिन वहां पर जटाय नहीं बनाई कि उस समय में आठ दशरखा सब देखेंगे दूसरे देश में इसलिए भगवान मास्क गए और सैयोग में जा करते हैं जटाये ऋषि थे मांडव ऋषि उनके आश्रम में भेज करके मांडव ऋषि ने वो दूध किया जगह बनाने के लिए वहाँ से अगर आए गए तब भगवान राम स्व अपने अलग चमण में जगह वो दूध बालों में लगा लिया तो वो जगह बन गई उसकी चपक गई दूध उसने बन गया वो सब चपक जाना नहीं जटा कर खुले बाल हो तो मिट्टी पानी उसमें ज्यादा जाए गंदगी हो जो चपक गए बाल तो बस उसके उतर गए चपक गया जो बरगत जटाएं बना ली हो एक प्रकार से महा मान्य कृष्ण ने जो दूध दिया तो उनकी आज्ञा से उन्होंने बाग्य के दूरी वेश के बनना चाहिए तो कोई मुन की सहायता से ही होना चाहिए मुनि की आज्ञा से तभी होना चाहिए इसलिए उस समय वहाँ उन्होंने मानव मुनि की ही आज्ञाओं से दूध से अपने जताए बनाए। जब तो यहाँ आकर के वो हो पूरी हो गई उस भगवान अपनी जताएं और सबके सदभाग्यों की सबकी जताओं सब को समाप्त करते हैं उन्हीं मुनि भी समाप्त होता सबका जो तपस्वी वेष था वो सबको समाप्त कर देते तो कहते अनबाए प्रति तीनों भाई भगत प्रचल कृपाल रघुराई ये भगवान के संबंध में ही है कि भगवान भक्त नक्सल हैं कृपालु हैं प्रभिरायी हैं उन्होंने सब भाग्यों के इस प्रकार की जताएं खोली और उन्हें सबके स्नान किया तो ये सब भगवान के भक्त हैं उसलिए भक्त नक्सलता भगवान की जैसे ये सब भगवान के प्रति प्रेम वाले और उनकी सेवा भाव रहने वाले हैं ऐसे भगवान भी उनसे सबसे प्रेम रखते हैं और उस प्रेम का प्रतीक यह है कि अपने हाथ से जताएं इसमें सेवकों को, को थे थे थे नहीं लगाया भगवान ने यह नहीं कहा कि सेवकों को बुलाओ तो सेवकों को इन जटाओं मुनी दी जगह भरदाजी की जटाएं जो हम साफ करें ऐसे करके सेवकों को नहीं बुलाये स्वयं अपने हाथ से किया तीनों भाइयों ये भरत भाग्य प्रभु कोमलताई और शेष देखो भरत के परम खाग की बात है ये भरत भाग्य भद्रभाग्य क्या हो सकता है कि भगवान राम स्वयं ही उनकी जगह को इस प्रकार और प्रभु कोमलताई ये खत एक तरह खत भाग्य के खत ताग्य भंगे और दूसरी तरफ जब भगवान की सराहना करते हैं तो करें देखे दे भगवान तो कितने उम्र भाव तो तो तो इन तो में तो है कितने मधुर स्वभाव है कितना रात प्रेम है कैसे उनको अपने हाथ से उनकी बताया में खुल रहे हैं ये सब भगवान जिन प्रसंसा भी नहीं कर रहे हैं शेष कोट सब कतमी सरस्वती और शेष माओवादी भी इसकी बहुत प्रशंसा करें जो भी प्रशंसा करेंगे भक्त पर बत चलता है तो प्रताड़ता है उनके कोमल स्वभाव का सूचक है तो ये ऐसा स्वभाव प्रशंसनीय है जब ये कहते हैं कि देखो कोटलियों तो तो इसको नहीं कर सकते है सको प्रशन करते हैं तो भी इसे भी पूरा कर सकते हैं इसके मानी बड़ी प्रशंसा की बात, बरी बरी बात की है बड़ी मजमा की बात है ये बड़ी बात है ये ऐसा प्रमलता जैसे भगवान मान की ऐसी होनी चाहिए ऐसी कैसी भक्तिवत श्रद्धा होनी चाहिए ये सब हो गया उसके बाद में कोई आए उसके बाद में भगवान राम ने अपनी जताए स्वयं अपने हाथ में शुरू अब इसलिए प्रिय नहीं हुआ कि अब ये और लक्ष्मण याद कहते भगवान राम के पास कि आपने हमारी सक्यताएं खुद दी और लाभ आपके हम खोल तो इसको किसी से कहने की हिम्मत नहीं कर भगवान कोमल बहुत है लेकिन उनका तेजस्वी भी इतने हैं कि उनके सामने आकर के कोई व्यक्ति हिम्मत करे तो ऐसी हिम्मत नहीं करती तो वो घर अब ये इन लोगों को लगा प्रताप को कि अगर हम इनकी भगवान राम की जगह खोलने लगेंगे तो ये तो बराबर हो जाएगी ये कहेंगे देखो उन्होंने हमारी जताएं खोल दी उसका बदला ये दे रहे कि भगवान राम की जताए खोटा तो अपने आप को भगवान राम के सामने छोटा रखने के लिए उनकी जैसी महानता को बराबरी न करने के लिए ये लोग तो तीनों भाइयों से कोई भी भगवान श्री राम जी की जताएं बोलता तो स्वयं भगवान राम अपने जताया अब देखो इतना पुस्तक परिणाम इसलिए है कि ये सब व्यवस्था त्मक जगत में और सुंदर खानों के जगत में रह कर के कैसे विचार कम होते हैं और उन विचारों से प्रेरित होकर के कैसे कार्य करते हैं अगर एक व्यक्ति में तो सात्विक भाव और दूसरे में उतना तो सात्विक भाव न हो जो तो राजकीय स्वभाव का हो या अंकारी स्वभाव का हो तब तो व्यवस्था में गड़बड़ी हो जाती है कोई किसी प्रकार का व्यवहार कर रहा है कोई कैसी तक व्यवहार कर रहा है लेकिन जहाँ पर सब सात्विक भाव की सभी पर हो सभी सत्य में सम्पन्न हो सभी आध्यात्मिक हो सभी पारमार्थिक हो इस समान सत्य सब हो तो फिर जब उनका व्यवहार होगा उसमें कोमलता प्रदुता सहनशीलता समान करुणा सब एक दूसरे के तो साथ में सभी की तरफ से निर्वाह उसका होगा और कई गबल होने वाले लेकिन उनमें से दो व्यक्तियों के बीच मेंबड़ जिसा चुकी है तो कहां तक निर्वाह होगा कहीं न कहीं छुट्टी हो जाएगी कहीं न कहीं पैदरी हो जाएगी एक ओर से भव से मारा जाएगा जबकि तो दूसरी तरफ से बिगड़ने की संभावना हो सकती है इसलिए आप यहां पर देखेंगे कि हमें सब तरफ से सब अपने अपने स्थान पर सब अपने कर्तव्यनिष्ठ सदभाव से करेंगे भाई सबक की ओर ऐसी प्रशिस्त आदि गुर्वतनी और अयोध्यावासी ऐसी समुद्र मंत्री आदि सबक से, ओर ऐसी सब सदभाव भावित सब सातों ऐसी सम्पन्न और पूर्ण और अपने कर्तव्य का निर्वाह करने वाले हैं। इसलिए जितना भी कार्य होता है वो सब व्यवस्थित और प्रेम पूर्वक और में होता चला जाता है गुजराए यहां रखते भगवान ने तो कार्य अपनाए भगवान का आज्ञा चलती रही कि सखाओं पर स्नान कराओ और भाइयों के स्नान कराने का आज्ञा भगवान राम की चलती रही लेकिन जब अपने स्नान करने की बात आई तब बशिष्ट की आज्ञा क्या हो सकता है ये देखो कैसे गुर्व अनुशासन मांग न आए बशिष्ठ से कहा कि आपका आदेश हो तब स्नान करें और ने कहा की स्नान करो इसके माने हो सकता लग है लग्न में हो क्योंकि कोई बात मस्जिदी को कुछ और उसके स्नान करने के पहले कुछ और कुछ करना कराना और व्यवस्था करनी हो तो जब उन्होंने कर दिया कि कभी स्नान कर सकते हैं तो फिर भगवान राम ये पूछ करके कार्य करने की व्यवस्था का है भगवान राम ये करावट सोचते रहते जो स्वयं अपने आप करते हैं तो अपनी गुरु शासन मान आए और तो कहते हैं कर्म जन प्रभु भूषण साजे भगवान ने मज्जन मन स्नान किया तो भगवान ने स्नान के उसके बाद में जो वस्त्र वस्त्र और आभरूषण सब तैयार रखे गए थे बस इतनी त्याग से वो सब भगवान श्री राम जी को दिए थे तो उन्होंने सुन्दर वस्त्र वस्त्र धारण किए लंतर वस्त्र समाप्त हो गए उतर गये और सब रेशमी वस्त्र वगैरह सब उन्होंने धारण राजसी वस्त्र धारण कर लिए और आभरूषण भी कर जन देख सत लाजे अब जब स्नान किए हुए इस प्रकार से आभूषण धारण किए हुए वस्त आभूषण से सब धारण किए हुए जब भगवान है तब कहते अंग अनंग देख सत अनंग मने सैकड़ों सैकड़ों अनंग हुए भगवान के इस सुंदर स्वरूप को देखकर के लज्जित होने लगे अनंग माने काम व्यवस्था मैंने वो सैकड़ों काम देवन के सामने सुंदरता की शक्ति फीकी हो गई भगवान राम महासौंद होकर के भगवान दिखाई दे उन्होंने भगवान ने पीतांबर वस्त्र पुराण धारण कर लिया और फिर उनको उनके लिए मुकुट वगैरह सब तैयार किया गया था पहले से वो मुकुट तैयार था कहीं कहीं रामायण में यह भी आता है कि सूर्य के लिए ये सूर्य वंश बहुत ही आदर्श वंश रहा तो उनके राजाओं के लिए ब्रह्मा जी ने स्वर्ण मुकुट बनाकर के तैयार किया था और वो सब राजा लोग उसी स्वर्ण मुकुट को धारण करते रहे सूर्यवंश में बार बार वही मुकुट की चला रहा था ब्रह्मा जी का बनाया हुआ वही प्राप्त होता था महाराज दशरथ का जो राज मुकुट था उनके उनके पूर्वजों का था और महाराज का जो राज था वो भगवान श्री राम जी को प्राप्त हुआ इस प्रकार से क्रम से भगवान राम को तो राजमुकुट प्राप्त हुआ आभूषण और पहने वो राज के साथ साथ कुंडल भी थे कुंडल ये भी जो मुकुट धारण करता था वो कानों में कुंडल भी धारण करता तब पूरा बनता और फिर भगवान ने फिर बैजती माला धारण की और उसके जो है वो भगवान ने पुष्पों की माला धारण की अनेक प्रकार की मालाए पहने हुए बाहों में आभूषण धारण किए ये सब भगवान ने नाना प्रकार के आभूषण धारण के और इस प्रकार से स्नान करने के बाद राज्य सिंहासन पर बैठने की तैयारी अब भगवान राम की हो गई इधर तो भगवान राम को सिंहासन पर बैठलना था तो उनका स्नान आदि हो गया लेकिन भगवान राम सिंहासन पर बैठने के पहले सब अपने भाइयों को भी स्नान करा करके उनको भी सुसज्जित कर देते हैं और उसके भी पहले समस्त सखाओं को भी स्नान करा करके उनको भी सुसज्जित कर देते हैं तब भगवान रामदासन पर बैठे इधर क्या करते किया कि करी की आज्ञा से जितनी माताएं थी उन्होंने फिर सीता जी को स्नान कराया तो सासन सादर जानकी ही मज्जन तुरंत कराये भज्जन स्नान कराया सीताजी ने भी स्नान किया अब ये स्नान जो है वो उनकी उनके सासुओं का कार्य था वो करा रहे थे सब माताओं ने मिलकर के उनको जानकी जी को स्नान कराया और दिव्य वसन पर भूषण अन्य अंग सजे बनाए और उन्होंने सीताजी को सब वस्त्र और आभूषण पहनाए सभी अंगों में जो जो आभूषण धारण किए जाते हैं सब आभूषण उनको पहनाए सीताजी इस प्रकार से स्नान करके नवीन वस्त्र पहन करके आभूषण समस्त धारण करके सीताजी भी बैठने के लिए वो भी तैयार हो गए अब बस उसके बाद में अब कैसे बैठते हैं उनको देखो राम बाम दिश शोभित है रमा रूप गुण खानी अदी के आदेश से भगवान श्री राम जी बैठे राम बाम दिश शोभित भगवान राम बैठे और उनके बाएं तरफ सीता जी रमा राम और रमा ये दोनों हो गए राम बाम दिस शोभित है और रमा रूप गुण खानी रमा सीताजी सुंदर सुंदर निधान सीताजी उनके पावन में बैठे देख मातु सब हर और देख करके जब दोनों बैठे भगवान राम भी और सीता जी तो उनको सबको जोड़ी को देख करके सब माताएं बहुत तो प्रसन्न हो गए और जन्म सफल नहीं जान उन्होंने समझा कि हमारा जन्म अब सार्थक हो गया सफल हो गया इस प्रकार से उन दोनों को राज सिंह पर जाते हुए बैठते हुए उनको देखा सुनखगेश खगेश अवसर ब्रह्मा शिव मुन बृंदी अब बस भगवान राम का राज्य अभिषेक तिलक होने जा रहा है इसलिए सब तैयारी हो गई है सब देवता लोग दौड़े अभी तो और, और देवता केवल गद्दर वादी लोग रहते थे कि फूलों की वसा करते थे अब तो, अब, तो, अब तो वो देवता भी आ गए जो ब्रह्मा जी भी आ गए शंकर जी भी आ गए और वो देवता जो है जैसे इंद्रदेव आदि है ये सब सब देवता लोग बृहस्पत आदि सब आ गए सुन अब सुन खगेश के मने कारुड़ को कथा सुना रहे हैं तो कहते हैं कि हे गरुड़ ते अवसर ब्रह्मा शिव मुनि बृंद सब ब्रह्मा जी शंकर जी और दूसरे मुनि लोग ये सब लोग आ गए है और आकर के वो भगवान का राज तिलक देखने का आए और चर विमान आए सब और सुर देखना शुभ और सब देवता भी सब अपने विमानों पर करके भगवान श्री राम जी के शुभ मन सुख के निधान भगवान श्री राम जी हैं आनंद सिंधु हैं उनका राज सिंहासन पर आरूह हो रहे हैं उनको देखने के लिए आए अब इससे यह मालूम होता है कि हृदय में परमात्मा ही आ जाता है और वही आरूह हो जाता है उसी का शासन हो जाता है तो वहां तो सभी देवता हैं, फिर छोटे बड़े सभी देवता पुरुष हृदय में ये देवता जितनी भी सदव्रतियां हैं ये, है। ये सब हैं ये सब वहां पर सभी उपस्थित होते हैं फिर कौन नहीं है फिर वहाँ ब्रह्मा भी होंगे विष्णु भी होंगे इंद्रादि देवता भी होंगे सभी होंगे ये सब वहाँ पर इस प्रकार से होते हैं इसलिए सब इकट्ठे हो गए आकर के भगवान राम का राज सिंहासन इस प्रकार से हो रहा है सुन खगे सित अवसर अब देखेंगे अब ये कथा जो है ये है शंकर जी की कथा जो पार्वती को सुना रहे हैं वो चल जरूर रही है लेकिन समापन पर है भगवान का राज्य तिलक हो जाए तो जो कथा होनी थी शंकर जी को पार्वती ये सुनानी थी वो सुनानी है अब ये कथा जो है वो हो प्रधानता हो जाती है कागभूषण की और गरुड़ की हुँ? अब कागभूषण जो है वो हो गरुड़ का संबोधन अधिक ही चलेगा उत्तरकांड में कथा सुनाने वालों में कागभूषुण्ड प्रमुख है और गरुड़ उस कथा को सुनने वाले तो आप बार बार नाम आएगा काभुषण ये कथा सुना रहे हैं और गरुड़ को ये कथा सुना रहे हैं ये आगे चलेंगे जब तक ये राज्य तिलक होगा तो बार बार ये कथा सुनाते रहेंगे वही उन्हीं को ओर से ये कथा चलेगी तो इसलिए यहाँ से बताने सुन ख अब शंकर जी अध्यय कथा सुना रहे हैं पार्वती जी को लेकिन ये कथा जो है काकुषण भी तो गरुड़ को सुना रहे हैं इसलिए जब काभूषण गरुड़ को सुनाएंगे तब वो शंकर जी का भी नाम लेंगे और शंकर जी कथा सुना रहे होते तो ये कहते हैं कि देखो जब उस समय भगवान राम का राज तिलक हो रहा था तो ये पार्वती उस समय हम भी वहां गए ऐसे बोलना पड़ता हमको तो। अब चूंकि काभूषण बोल रहे हैं इसलिए कहते हैं कि उस समय फिर शंकर जी भी वहाँ पर पहुंचे राज तिलक के समय ब्रह्मा जी भी वहाँ पहुंचे ये सब इस प्रकार उनका नाम लेकर के बताते है इस प्रकार से आगे जो वो राज तिलक होता है अब ये कथा राष्ट्रलक्की कथा नान्याघुते हृदय स्मदीए सत्यं बदना चमखिना भक्ति प्रय्छ रुपुंगभरा मे का श्रीराम जयराम जय जयरा श्रीराम जयराम जय जय राीम जयराम